अनंतर, सोलहा ब्रहमुरो का विदी विधान से पूजन कर, यता शक्तई, वस्त्र आभुशन आदी से पूजन कर, उत्तम प्रधार्थों का भोजन कराना चाहिए। यता शक्ती ब्रहमुन भोजन करा कर, दर्खशणा दे, दीनों, अंधों अनाथों, आदों एक और तीनों लोकों में अनेक प्रकार के उत्तम भोगों को प्रदान करने वाला है चारों वरणों के लिए यह स्वर्ग की सीड़ी है धन पाकर भी जो इस वृत को नहीं करता वह मूढ बुद्धी है सद्वाइस्त्री यदि इसे करती है तो उसका पती से व्योग नहीं इसलिए उसे यह व्रत करना चाहिए इस व्रत के अनुष्ठान से दन आयू रूप सोभाग्य आदी की प्राप्ति होती है सभी स्त्री पुरुश्य इस व्रत को कर सकते हैं और सोलह वर्षों तक इस ब्रत पोव्रत का भक्ति पूर्वक अनुष्ठान कर व्रति सूर्य मंदल का भेदन कर शिवजी के चरणों को प्राप्त करता है जाती स्मर भद्र व्रत का फल और विधान तथा स्वर्ण सिष्ठी की कथा महराज रुदिष्टि ने पूछा भगव कि रिशियों के वरदान देवताओं की राधना या तीर्तिस्नान हुम जब्ठप व्र्ट आदी के करने से पूर्व जन्म का ग्ञान प्राप्त हो सकता है या नहीं यदि ऐसा कोई व्रत हो जिसके करने से पूर्व जन्म का समरण हो सकता है तो आप उसका वर्णन करें। एक ही वर्ष में मार्ग शीष पागुन जेश्ठ एवं भाद्र पद करनश इन चार मासों में भद्र वृत का श्रद्दा पूर्वक उपवास करने से मनुश्य को अपने पूर्व जन्म का स्मर्ण हो जाता है। इस विशय में एक आख्यान है उसे आप सुने। प्राच काल क्रम से वह मृत्यु को प्राप्त हुआ और व्रत के प्रभाव से वह दूसरे जन्म में राजा संजय के पूत्र रूप में उत्पन हुआ उसका नाम था स्वर्ण सिष्ठी उसे पूर्व जन्म का इस्मरण था कुछ दिनों बाद चोरों ने उसे मार डाला और नारज � राजा ने पूछा उसका स्वर्ण सिष्ठी नाम कैसे पड़ा और चोरू ने उसे क्यों मार डाला तथा किस उपाई से वह जिवित हुआ इसका विस्तार कूर्वक वर्णन करें भगवान स्री कृष्ण ने कहा महराज कुशावती नाम की नगरी में संजय नाम का एक राज राजा ने अर्ग पाध्य आसन आदित चारों से उनका पूजन तथा सतकार किया। उसी समय राजा की यतियंत सुंगरी राज कन्या वहां आई। परवक मुनी ने उसे देखकर मोहित हो राजा से पूछा राजन या युगती कौन है। राजा ने कहा मुने यह मेरी कन और आप जो दुरलब्वर मांगना चाहते हों वह मुझसे मांग ले राजा ने प्रसन हो कर कहा देवरिशे आप मुझे एक ऐसा पुत्र दे जो जिस इस्थान में मूत्र पुरिश और निष्ठीवन थूक खकार का त्याग करे वह सबुत्तम सुवर्ण बन जाए नारजी बो אלנקריט קר נארד ג'יסי אוסקא ביבא קרדיה. נארד ג'י כאיס לילה קודק קר פרוות מוני כהוט קרוד ספט נלגה. אה קהילה על הוגי ונארד ג'יסי בולה נארד תומנה סקי סעט ביבא קרדיה. עתה תומנה סעט סוורג עדי לוקו מנהי ג'סקוגי. אורג'ו תומנה איסראג'ה כאופת רפקטיקה ורדנדיה דיה. והפוטר בי צורו דוארה מארה ג'ייגה. יהא סונקה נארת ג'ינקה פרוות, תומה דרמכו ג'אני בינא מוג'י שעפ די רעהו. יהא כנאה איספר כסיקה בי ידיקה רנאי, דרמפור וקמטה פיתה ג'סי דדה ויוסקה סוומי הוטה אה. תומה מודתה ושמוג'י שעפ דדיה איסליה תומבי סוורגמה נהי ג'סקוגה ראג'ה סנג'קה פוטרקו צ'ורו דוארה מרדה ג'אני פרבי मैं उसे यमलोक से भी ले आऊंगा इस प्रकार परस परशाप देखकर और राजा संजय के द्वारा संस्कृत होकर दोनों मुनी अपने अपने आश्रम की और चले गए तदंतर सात्वे महिने में राजा को पुत्रोपन हुआ वह कामदेव के समान अतिशे रूपवान और पूर्व जन्मों का ग्याता था नारग जी के वरदान से जिस इस्थान पर वह मुत्र पुरिश आधी का परितियाग करता वही वह सुवर्ण हो जाता इसलिए राजा ने उसका नाम सुवर्ण सिष्ठवी रखा वह राजपुत् राजा संजय ने पुत्र के प्रभाव से बहुत धन प्राप्त कर राजस्वे आधी यग्यों का विदी पूर्वक संपाधन किया। उसने अनेक कूप सरोवर देवालियों आधी का निर्मान कराया। पुत्र की रक्षा के लिए विशाल सेना भी निउप्त कर दी। स� राजपुत्र की यतियंत ख्याती सुनकर लोब वश मंदो ध्वत चोरों ने स्वर्ण सिष्ठवी का हरण कर लिया परन्तु जब उसके शरीर में कहीं भी सोना नहीं देखा तब चोरों ने उसे मारकर जंगल में फेक दिया चोरों द्वारा पुत्र के मारे जाने पर राजा � अनेक प्राचेन-बी राजा की गाताइं सुना कर राजा के शोक को दूर किया और यम्लोक में जाकर वे राज पुत्र को ले आये पुत्र को प्राप्तकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ और उसने नारच जी से पूछा महराज पिस कर्बब के प्रभाव से यह मेर इसने भद्र नामक वृत को विधी पूर्वक चार बार किया है यह उसी का प्रताप है इतना कहकर नारज जी अपने आश्रम को चले गए भगवान स्री कृष्ण बोले महराज इस वृत के करने से वृती का उत्तम कुल में जन्म होता है और वह रूपवान तथा पूर्व � इस व्रत के चार भद्र, चार पाद के रूप में हैं। मारग शीष में पहला फागुन में दूसरा, जेश्ट में तीसरा और भद्रपद में चोथा पाद होता है। मारग शीष, शुक्ल आदी तीन मास, विश्णुपद नामक भद्र सभी धर्मों का सादक है। फाग� शुक्ल आदी तीन मास्ट त्रीरंघ नामक भाद्र है। यह सक्तय और शौर्य प्रदान करता है। � भाद्रपद शुक्ल आदी तीन मास्ट त्रीरंग नामक भाद्र है। यह बहुत विध्यादेने वाला है। सभीिषत्री कुरुशों को इस भाद्रव०्रत को कर इस अतिशय गुप्त विधान को मैंने किसी से नहीं कहा है आपको मैं सुनाता हूँ आप सावधान हो कर सुने मारगशी श्रमास के शुक्लपक्ष की प्रारंबिक चार तिथियां तियंत स्रेश्ट मानी गई हैं ये तिथियां हैं दृतिया तृतिया चतुरति और पंचमी दुरुतिया तिति को नित्य क्रियाओं को संपन्य कर मध्यान में मंत्र पूर्वक गोमे तथा मिट्टी आदी लगाकर इस्नान करना चाहिए इन मंत्रों के अधिकारी चारो वर्ण है किन्तु वर्ण संकरों को इनका अधिकार नहीं है विद्वाइस्त्री यदि सदाच